अभी मैं परम पूज्य सिमात श्रीमान श्यामदास बाबा जी महत्षि चरण में प्रार्थना करता हूँ हम लोग का मंगल के लिए कुछ समय के लिए दो भगवत की कथा सुनाए पूज्यपात जय जय गुरु गौरंग गंधर्व गिरधार जी की जय अकर चैतन्य मठ की जय अषम गुरु पहा पद्म श्री श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वी परमस गुरुदेव की जय अभिन्न गुरुपाद पद्म तलाव श्री शिल भक्तिद माधव गोश् महाराज जी की जय अभिन्न गुरुपाद पद्म त्लाव परमस श्री श्री शिल भक्ति गुम संत गोश महाराज जी की जय अखिल भारत श्री चैतन्य गौरिया मठ के वर्तमान आचार्य मोदी शिक्षा गुरु श्री भक्ति बल्लभ तीर्थ महाराज जी की जय सपा सशील बहुपात की अनंत की जाए। जाए गुरु वैष्णव बिंदु की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास सुगुणेश रमन शब्द रूपानु गुरु वर्ग सभा में उपस्थित सभापति महाराज अन्न तिरंदीपातगण ब्रह्मचारी बिन्दु सत्यमंडली मातृमंडली सब कोई के चरण में मेरा हार्दिक दंडवत नती रहा गुरु चरण में अनंत दंडवत गति नीति करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ सब ब्रजवासी वैष्णव सब कोई का कीपा प्रार्थना करता हूँ सब कीपा करें मुझ पर बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद भक्तिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंदनंदन नंद वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन सयूत बन मनोहर वंशाकलपतरुहश कृपासीवश पतिता नाव्य वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मोक पंगुघयत गिरीपातमहंगे परमाधव बृंदव तुसिदेव पिया वैकेश पदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण गौरी गौरीपत्र प्रकाशने भक्ति गुरभोक्तिक्त भोक्ति, भोक्ति प्रमोदा जगद सदा पिभवग्नमोहम तेता शिव विरी तम शरण्यम भीताति हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरुषते चरनांदम पल्लवन यदपल्लवनखचंदमि छटाया विस्फुजीत किमें गपवध स्वदर्शी पूर्णाग्र सगर सारूर्ति साराधि कामय कदा कि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नेतानंद सियादत गाधर शिवासादी श्री गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलंबित भुजौ कन का संकर्तनकमलायताक्षजबरौ जुगध वंदे बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे भिदते हृदयगंथ छिद्यसंशया किये चर्मा च किये स्वकर्मा दृष्टेवाशरी शीलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए अपराकित कामदेव के सेवा किए बिना प्राकृत काम का कभी निवृत्ति नहीं हो सकता गौरी और गठीपति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा ने बताए अपराकित कामदेव के सेवा किए बिना प्राकृत काम आप जय नहीं कर सकते हो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल संभव नहीं श्रीमद भागवत जी की ये प्रमाण भिदते हृदय ग्रंथि सर्वसंख्या, सर्वसंख्यया खियंते चकर्माणी ये जो श्लोक बताए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का भजन के द्वारा ही संभव हो सकता जब भी शास्त्र में बताए पद्म पुराण में हरिदेव सदारध्यो सर्व देवेश्वरे स्वरो ब्रह्मरुद्यादिदेवा न अबग गया कदाचन नेवर ट्राई टू इंसाल्ट एनी डिमीगॉट्स कभी यहाँ गणपति देवता है यहाँ देवी मैया भी है शंकर जी भी है किसी को अपमान ना करें, शुद्ध भक्तों का तो अंतर का भाव ये रहता है प्रभु तुम ही ने सब अलग अलग स्वरूप बनाकर जगत में सब कोई को कृपा करते हो भक्तों का ये भाव रहता है भजन का जो पद्धति है एप्सल्यूट जो पद्धति है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए गौड़ी संप्रदाय में भक्त लोग कोशिश में है ये भजन में लगे हुए हैं लेकिन असली बात तो ये है अपना अपना पूर्व संस्कार के अनुसार श्रद्धा पैदा होता है गीता में ऐसा बोला हुआ है जितना सारे भगवान बोलते हैं, जितना सारे देव देवियों का तुमने पूजा करते हो ये सब मेरा ही पूजा है बट अन ऑथेंटिक इट इज नॉट अथेंटिक भगवान ने गीता में बताया जितना सारे देव देवी का पूजा करते हो कर लो क्योंकि तुम्हारा अंदर में कामनाएं हैं वासनाएं हैं You कैनॉट एवॉड इट इसलिए तुमको तुम्हारा जो पूर्व संस्कार ये तुमको तरह तरह का भजन करने के लिए प्रेरणा देंगे इस, इस प्राप्ति के लिए हमको यह भजन करना चाहिए भागवत ने खुल्लम खुल्ला उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए देखो हमारा ये पंचोपसना है पंचोपसना में कौन कौन आते हैं बोलो सूर्य जी है तेजस कामहा जो, जो तेज चाहता है सूर्य का भजन करे जो जगत का ऊपर आधिपत्य मांगता है आधिपत्य वो गणपति देवता का आराधना करे जो प्रोस्परिटी चाहता है वो धन दौलत और पुत्र परिवार धनं देहि जनम देहि जसो देहि देतरम ऐसा कहते रहे उसका भजन में लगो शिव जी का गिरीश का भजन भगवान श्री कृष्ण बोला है विद्या कामहा जो ज्ञान चाहता है वो गिरीश का भजन करे ऐसे करते करते पंचोपासना में जो है एक एक करके हम भाग करके दिखा देंगे एक एक को भजन करो तो एक एक का सुविधा मिलते रहे लेकिन आप लोग बुद्धिमान हो यू आर ऑल इंटेलिजेंट आई थिंक यू आर ऑल एजुकेटेड हमारा प्रार्थना एक बात को आप सोचो अगर पति दस है वो जनानी को क्या क्या बोला जाएगा पति दस पति है ये हो ही नहीं सकता तो पति भगवान श्री कृष्ण को ही तमाम शास्त्रों ने बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण तुमको अगर गोविंद लाला का भजन करना है तो इसमें आपको स्वाभाविक रूप में सारे वस्तु का प्राप्ति हो ही जाएगा क्यों महाराज ये बताते हो बोले हमने नहीं बता तो भागवत में बोला अकामो व मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्ति जजेत पुषं परम अकामो उदारधी तीव्रेण भक्ति जजेतो पुरुष परम परम पुरुष कौन है ये तर्क की बात नहीं है छोटा बड़ा ये सब गाली गेला बात नहीं कम टू द्वाइंट डिसीशन में आओ शास्त्रो में बताया अकाम सर्वकाम, तुम्हारा अंदर में कोई काम नहीं अकाम सर्व काम सारे काम है ठीक है इट्स ओके okay. अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारो दी दो आर रियली इंटेलिजेंट फॉर देम इट इज माई एडवाइस दैट यू शुड अरसीब सुप्रीम लॉब्त भगवान श्री कृष्ण अकाम सर्व काम बा मोक्षकाम जो मोक्ष काम भी चाहते हो उदारोधी जिसका दिल खुल्लाम खुल्ला जिसका अंदर में कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उदारोधी वो क्या करेगा स्ट्रेट वे वाई नॉट यू और सी भगवान श्री कृष्ण व्हाई यू गो दिस वे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाओ या तो चपरासी को पकड़ो महाराज ये थोड़ा हमारा पुत्र चाहिए दे दो हमारा धन चाहिए दे दो वाई वो फूल है इतना बोका हो डायरेक्ट क्यों ना जाओ डायरेक्ट जाकर भगवान को बताओ देखो देता है कि नहीं सब दे देंगे लेकिन तुम्हारा सभा भी गंदा है घूम घूम के चाय शिव को पानी चढ़ाओ वहां गणपति जी को चढ़ाओ सूरज का सामने जाके थोड़ा एक लोटा पानी दे दो ऐसा करके महाराज सब हो गया सारे देवता का संतुष्टि ऐसा ही तुम्हारा विचार है उचित है अगर एप्सलूट बेनिफिट चाहते हो तो नंदनंदन नंदन भगवान श्री कृष्णों का भजन करना चाहिए भगवान श्री कृष्णो ने गीता में खुल्ला मता दिया जे ही संस्पर्शा भोग एवते जनय एवं आद्याव नेश रमते बुध दो आर रियली इंटेलिजेंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट राइट जो वास्तव बुद्धिमान है भगवान ने गीता में बताए जे ही होगा सजा भोग दुख जनयो आद्यंत बंत कंथे तेशु रमते उदाहर जो दू का सुख में तुम डूबे हुए हो इट हैज समिंग प्वाइंट एंड एंडिंग पॉइंट बुद्धिमान हो सोचो जो कुछ भी तुम डिग्री हासिल किए हो शादी किए हो उच्चा घराने में पैदा हुए हो एजुकेशन प्राप्ति जो कुछ भी एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट दैट यू कैन शो इन फ्रंट ऑफ दिस सोसाइटी to get some place position, व it's an futile efforts actually इसमें अकल जो बुद्धिमान है यह नहीं करेगा इसमें देखो विचार करके सारे विचार करके देखो इसका जो benefit है ये starting point है ending point है एक घटना है शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज से सुना बड़ा मजा लगा बाहर से एक आदमी बड़ा ऊंचा डिग्री लेके आए हैं और डिग्री लेके आने का साथ ही इंटरनेट में सारे प्रचार हो गया तमाम कंपनी बोलते हैं यू कम टू आर ज्वाइन आवर कंपनी वी कैन गिव यू दिस मस्ट सैलरी दिस मस्ट फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड यू हम ये सब सुविधा दे देंगे आप आओ ये कंपनी बोलते हैं हम दे देंगे ये सब सुविधे लेकिन आखिर में क्या हुआ पिता माता भी बहुत आनंद लड़का डिग्री हासिल करके आ रहा है देश में लेकिन देश में जो आए घर में घुसने का बास एक दिन का बाद उसका ब्रेन स्ट्रोक होकर पैरालिसिस हो गया जो डिग्री खोपड़ी में तुम रखे हो खोपड़ी खराब हो गया चलो अब क्या करोगे ये डिग्री और कौन कंपनी आए उसको ले जाए थिंक ऑफ इट कौन कंपनी है उसको दे लाख दो लाख रुपया लेके ले, ले जाए खोपड़ी तो पूरा खराब हो गया अब इतना मेहनत करके इतना लाखों लाखों रुपया खर्चा करके एडुकेशन हासिल किया है व्हाट इज द वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू यू थिंक ऑफ इट लेकिन भगवत भजन के बारे में बताया जाए ये नहीं है भगवत भजन में ये सुविधा क्या है थोड़ा सा भी थोड़ा भगवत भजन कर लिया भगवान का कीर्तन कर लिया भगवान का थोड़ा भजन कर लिया शुद्ध भक्त का संग कर लिया बाजार में सब मिलावट बातें हैं सब नचाने वाला हम तुमको नचाने वाला बात नहीं कहेंगे उठो नचना शुरू कर दो बस हो गया भक्ति इट इज पैसिव सेक्स एक्चुअली नॉट लाभ छुपा हुआ काम है प्रेम के मारे वृंदावन में वो सब कथा सुनते लाखों लाखों रुपया उड़ते हैं दैट इज नॉट एक्चुअली भगवत दिस्कोर्ट समझना चाहिए शुद्ध वक्तो कभी आपको भड़काएगा नहीं गलत रास्ता दिखाएगा नहीं तो इसमें जो भगवत गीता में बताए इसका देखो प्रमाण दे दिया सुख और दुख जिसमें आप डूबे हुए हैं मेटेरियल जगत में इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है भक्ति में ठाकुर का इतना सुंदर सुंदर किर्तन है बार्धक्य एखन पंचो रोगी हतो कैम ए भजीव बोलो हाउ आई कैन है डू भजन और जुआवानी में कितना हरकते किए कितना बदमाशी किए खाओ पियो जियो एंजॉय योर सेल्फ वेल एंजॉय योर सेल्फ दिस इज योर फार्मूला ये तुम्हारे फॉर्मूला है खाओ पियो जियो एंजॉय योर करो कितना दिन तक करोगे कितना दिन जब करो व्हाट इज द आउटकम व्हाट इज दल्टेज अल्ट भगवान ने गीता में बता दिया कोई एक पन्ना गीता भी पढ़ना नहीं चाहता है। दे डोंट वॉन्ट टू रीड गीता हाउ यू कैन से हिंदू यू कैनोट से दोस्लिम ब्रदर्स एट लीस दे कैंड डिजर्व दे आर गोइंग टू मस्जिद एंड प्रे इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एट लिस्ट दे आर डूंग बट वट यू आर डूंग कम से कम गीता तो पढ़ो एक, एक पन्ना उतर कर देखो एवर ग्रीन फिलोसॉफी एवर ग्रीन साइंस पागल बन जाओगे ये भी नहीं पढ़ोगे क्या होगा बोलो तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए आदि अंत बंत कंतियो नौते सुम बुद्धिमान व्यक्ति ये आदि और अंत वाला जो बीच में थोड़ा बहुत सुख थोड़ा बहुत दुख इसमें विचलित तो नहीं होंगे जय ही संस्पर सजा होगा टेंजिबुल सुख जो है आंखों के द्वारा देखो कानों के द्वारा सुनो जवान के द्वारा बोल लो बहुत कुछ फालतू बातें तक के द्वारा स्पर्श सुख ले लो, लो कुछ भी करो आई कैन गिव ऑल एविडेंस फ्रॉम भागवतम ऑल बॉन्डेज फॉर यू हाथी देखो स्पर्श सुख प्राप्त के लिए प्राप्ति करने के कितना पागल का माफी दौड़ते हैं अल्टीमेटली क्या होता है हस्ति जो सी सी एलिफेंट इसको भगा देते उसका पीछे दस एलिफेंट दौड़ता है और पूरा ट्रैप करके रखे बस हो गया चलो कैदी बना लिया इतना बड़ा हाथी जो एकदम दो दो पेड़ को उठा के फेंक दे वो उसका कैपेसिटी कहां गया वेर इज एफिशी सब गया पानी में तो जितना ताकत है मनी पावर मैन पावर जो आ, एडुकेशन पावर जो कुछ भी हो किसी का ऊपर विश्वास ना करो एनी टाइम यू कैन बी चीट एट महाकाल महाकाल जो है किसी समय तुम्हारा गला घोट देंगे बिफोर दैट यू मस्ट बी कॉन्सियस एनअप टू टेक सेल्टर एन टू द लोटस पीज ऑफ अद्गुरु आई मीन एन टू द लोटस पीज ऑफ नित्यानंद बबर गौरंग दैट इज द फाइनल आउटकम संसार सिंधु सिन्धुतरण हृदय यदि साध संकीर्तन अमृत मनोचे यदि चेतवीति चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम सबको क्या चरण में दंडवत करते हुए विशेष करके ब्रजवासी का चरण में दंडवध करते हुए मेरा लाला का देश का आदमी सब कोई का चरण में दंडवध करती है महा अपना वानी को यहाँ ही विश्राम देते महाराज जी का बोलने का है टाइम भी ज्यादा हो गया बोलने का इच्छा है फिर भी बांछा कल्प दूर्वश्य के पास सिंध भय पथितान पावन है भो वैष्णव नमो ही, हम लोग परम पूज्य बाद श्यामदास बाबा जी महाराज से बड़ा सुंदर रूप से बहुत ऊँचाकोटि का तत्व के बारे में हम लोग सुन रहे थे हमारा दिमाग तो बहुत छोटा है, है तो ये ऊँचाकोटी के बात समझ लो दिमाग चाहिए दिमाग नहीं रहने से वो मतलब स्थूल जो हमारा ब्रेन है है इसमें हमारा ऊंचा कोटी का बात को समझना बहुत मुश्किल हो इसलिए वो ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा बहुत होशियार से विचार करना पड़ेगा जब तो महाराज जी ने क्या कहा तो इसमें विचार की बात है जब विचार नहीं करेंगे सुन लिया इस कल सुन लिया उस कल से निकाल के चला गया कोई फायदा नहीं है इसलिए इस बातों को अगर हम लोग ठीक सूक्ष्म दिमाग से विचार करें जो महारा जो शास्त्र का जो निचोड़ है वही बताया क्योंकि शास्त्र तो बहुत है हज जो लाख हो शास्त्र है शास्त्र निचोड़ हम नहीं निकल सकते हैं ये महाजन लोग सारा शास्त्रों का विचार करके जो उनका जो जैसे दूध से जो मक्खन निकलना सभी तरीके जानता नहीं है दूध का जो असली वस्तु माखन तो सारा शास्त्रों की जो मतलब असली जो ये जो तत्व है वो संतो लोग निकल सकता है शास्त्रों में विचार करके कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन झूठ है कौन साच है इसके बारे में हम लोग जानकारी बिल्कुल नहीं है इसीलिए हम लोग का जो संतों की मुखार से जो कथा शास्त्रों के निचोड़ मतलब दूध की जो मखन है वही वितरण करते हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया निगम कल पतितंग फलम सुख मुखदृत संगयतम पीवत भागवत रसम आलय मुहूर् रसिका भुवि भाव यह बताया सारा शास्त्रों की जो निचोड़ है श्रीमद भागवत उनका जो सरसत बोलते सुपरिपक् जो फल होता है फल एकदम के गल गया सिर्फ उसका रस है उसमें ना छिलका है ना गुटली है कुछ नहीं है सिर्फ रस है एक संतों की हिदायत में एक रस भरा हुआ है वही रस देने के लिए रस का आलय है रसाल रसमालयम और सुनने का किसका अधिकार है ना कर्मी ना ज्ञानी ना जोगी इस किसी का सुनने का अधिकार नहीं है का भूबी भावुका के भक्त भावुक भक्त सुनने का अधिकार है इसलिए सभी लोग कर्मी लोग ज्ञानी लोग जोगी लोग दुनिया के लोग इसको समझ नहीं सकता है इस दिमाग के द्वारा इसलिए बाबूजी महाराज बड़ा सुंदर रूप से जो भगवत तत्व के बारे में बताया वो सभी को मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म दिमाग से थोड़ा याद करने से पता लगेगा